संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व जी का सुखदेव से गोदान की महिमा का वर्णन तथा विष्णु जी का गौ और लक्ष्मी का संवाद सुनाना युधिष्टि ने कहा पितामह संसार में जो वस्तु पवित्रों में भी पवित्र उत्तम तथा परम पावन हो उसका वर्णन कीजिए विष्ण जी ने कहा बेटा गाय महान अर्थ का साधन परम पवित्र और मनुष्यों को तारने वाली है ये अपने घी और दूध से प्रजा के जीवन की रक्षा करती है से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है यह तीनों लोकों में पुण्य स्वरूप तथा सर्वश्रेष्ठ है में देवताओं के भी ऊपर के लोकों में निवास करती है जो इनका दान करते हैं वे मनीषी पुरुष आत्मोद्धार करके स्वर्ग में चले जाते हैं मानधाता जजाति और नहुसदा लाखों गो का दान किया करते थे इससे उन्हें ऐसे उत्तम लोकों की प्राप्त हुई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना सुना रहा हूँ एक समय की बात है परम बुद्धिमान सुखदेव जी ने नित्य कर्म का अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त होकर लोक के भूत और भविष्य को देखने वाले अपने पिता ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी को प्रणाम करके पूछा पिताजी विद्वान पुरुष किस कर्म का अनुष्ठान करके उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं पवित्रों में भी पवित्र वस्तु क्या है इसे बताने की कृपा कीजिए व्यास जी ने कहा बेटा गौवे संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा और परम आश्रय है वे पुण्य स्वरूप पवित्र और पावन है अभ्य और कव्य प्रदान करने वाली है और शुभ पुण्य पवित्र सौभाग्यवती तथा दिव्य विग्रह से संपन्न है गौवे दिव्य एवं महान तेज है उनके दान की शास्त्रों में प्रशंसा की गई है जो सतपुरुष मात्सर्य का त्याग करके गौों का दान करते हैं वे पवित्र गोलोक में जाते हैं वहां पुण्यात्मा पुरुष ही सुख पूर्वक निवास करते हैं गोलोकवासी शोक और क्रोध से रहित तथा पूर्ण काम होते हैं वे विचित्र एवं भ्रमणी विमानों में बैठ यथेष्ट विहार करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं जो पुरुष सब प्रकार गौ का अनुसरण और सेवा करते हैं जो पुरुष सब प्रकार गौं का अनुसरण और सेवा करता है उस पर प्रसन्न होकर गौवे अत्यंत दुर्लभ वरदान देती है गौों के साथ मन से भी द्रोह न करे उन्हें सदा सुख पहुंचावे तथा यथोचित सत्कार और प्रणाम के द्वारा उनका पूजन करता रहे गौों के गोबर से निकाले हुए जव की लपसी का एक मास तक भक्षण करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे पापों से भी छुटकारा पा जाता है जब दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया तो उन्होंने इसी का अनुष्ठान किया। उन्हें गौवे परम पावन पवित्र और पुण्य स्वरूपा है उन्हें ब्राह्मणों को दान करने से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है पवित्र जल से आगमन करके पवित्र होकर गौ के बीच में गोमती मंत्र गोमा अश्वी का जप करने से मनुष्य अत्यंत शुद्ध एवं निर्मल अर्थात पाप मुक्त हो जाता है। दिद्या और वेद व्रत में पुण्यात्मा ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अग्नि गौ और ब्राह्मणों के बीच अपने शिष्यों को यज्ञ तुल्य गोमती मंत्र की शिक्षा दें, जो तीन रात तक उपवास करके गोमती मंत्र का जब करता है उसे गौ का वरदान प्राप्त होता है पुत्र की इच्छा वाले वाले को को पुत्र धन चाहने वाले को धन चाहने और पति की इच्छा रखने वाली स्त्री को पति मिलता है इस प्रकार गौ में मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती है वे यज्ञ का प्रधान अंग है उनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है अपने महात्मा पिता के इस प्रकार कहने पर महा तेजस्वी सुखदेव जी प्रतिदिन गौ की पूजा कर तो इसलिए युधिष्टिर तुम भी गौ की पूजा करो ये युधि ने कहा पितामह मैंने सुना है कि गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है तो इस विषय का आप स्पष्ट वर्णन कीजिए जी ने कहा राजन इस विषय में जान का लोग गौ और लक्ष्मी के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं एक समय की बात है लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गौ के झुंड में प्रवेश किया उनके सुंदर रूप को देखकर गौों ने विस्मित होकर पूछा देवी तुम कौन हो और कहां से आई हो तुम पृथ्वी के अनुपम सुंदरी जान पड़ती हो हम लोग तुम्हारा रूप वैभव देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई हैं। इसीलिए तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। सुंदरी सच सच बताओ तुम कौन हो और कहां जाओगी लक्ष्मी ने कहा गौ तुम्हारा कल्याण हो मैं इस जगत में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ जगत मेरी कामना करता है मैंने को छोड़ दिया। इससे वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं और मेरे ही आश्रय रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा विष्णु वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं देवताओं और ऋषियों को मेरे ही शरण में आने से सिद्धि मिलती है जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं धर्म अर्थ और काम मेरा सहयोग होने पर ही सुख दे सकते हैं सुखदायी गौों ऐसा ही मेरा प्रभाव है अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिए स्वयं भी तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ तुम लोग मेरा आश्रय पाकर सिर्फ संपन्न हो जाओ गओं ने कहा देवी तुम बड़ी चंचला हो कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ एक साथ संबंध है इसलिए हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है तुम्हारा कल्याण हो हमारा शरीर तो यू ही हृष्ट और सुंदर है हमें तुमसे क्या काम तुम्हारी जहां इच्छा हो चले जाओ तुमने हमसे बातचीत की इतने ही से हम अपने को कतार समानती हैं। लक्ष्मी ने कहा तुम यह क्या कहती हो मैं दुर्लभ और सती हूँ फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करती इसका क्या कारण है आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर होता है यह कहावत अच्छा सत्य है उत्तम व्रत का पालन करने वाली धेनुओं देवता गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है अतः मुझे स्वीकार करो देखो इस चलाचर तिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता गवो ने कहा देवी हम तुम्हारा अपमान या अनाजर नहीं करती केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं और वह भी इसलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है तुम कहीं भी जम यू ही हृष्ट पुष्ट एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त है फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगे लक्ष्मी ने कहा गो तुम दूसरों को आदर देने वाली हो यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा इसलिए मुझ पर कृपा करो तुम तो महान सौभाग्यशाली और सबको शरण देने वाली हो अतः मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ मुझ में कोई दोष नहीं है मैं तुम लोगों की सेविका हूँ यह जानकर मेरी रक्षा करो मुझे अपनाओ मैं तुम में तुमसे सम्मान चाहती हूँ तुम लोग सदा सबकी कल्याण करने वाली पुण्यमयी पवित्र और सौभाग्यवती हो मुझे आज्ञा दो मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? ने करूँ गी हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए अच्छा तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र ने कहा धन्यवाद जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया मैं ऐसा ही करूंगी सुखदायिनी गुमने मेरा मान रखा अतः अच्छा तुम्हारा कल्याण हो यु इस प्रकार गौ के साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी उनके देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई इस प्रकार मैंने तुमसे गोबर के महात्म का वर्णन किया है अब फिर गवों का ही महात्म सुनो